मैं लगभग सात दिन के लिए आपके नगर में आया और लगातार सात दिन तक आपको व्याख्यान के माध्यम से संवाद के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों पर बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम के हैं। दिन पर दिन आपकी अपनी जो समस्याएं हैं और परेशानियां हैं, उनमें उनकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है। आज से और लगभग सात दिन तक लगातार जो बात मैं करूंगा उसकी भूमिका के रूप में दो दिन आपको माहिती देना चाहता हूँ। सहेली माहिती तो ये कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता इसलिए हिंदी-मराठी मिला कर बात करूंगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आए मेरी कोई बात आप उ हर दिन आधा घंटे प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र रहेगा, तो आप उसमें अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जो बात समझ में नहीं आई, उसको फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बाइट भी, जो मुझे आपको देनी है, वो ये कि आज, कल और फिर आगे अगले एक दिन, तीन दिन लगाता� ウスキバーグ、エグディンアップルアンカタファーバーググクレシュレカタファーググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ 私はホームページの doctor を開発するたに、ホームページを開発すに、ホームページを開発するために、ホームページを開発するために、ホームページを開発するために、ホーを開発するために、ホするために、ホームページを開発ために、ホームページを開発するために、ホームページを開発するために、ホームページを開するために、ホームページを開発するために、ホームページを開発するために、ホームペーために、ホームページを開発するたがに、ホームページを開発するために、ホーてページを開発するために、ホームページを開発するために、ホームページを開するために、ホームページを開発するために、ホームページを開発するために、ホームページを開発するた इसलिए मेरी आप सभी से ज़िन्दगी है कि आप कागज़ पेन लेकर बैठेंगे कॉपी या नोटबुक लेकर बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर सकेंगे क्योंकि बाद में ये सब माहिती आपको कोई दूसरा व्यक्ति देगा इसके लिए मुझे मायनों नहीं इसलिए अगर आज आप कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो कल से लाने की कोशिश और आपकी जो मात्रभाषा है उसमें आप सम्झन नोट कर सकते हैं, गुरुवार पढ़ने पर प्रश्नों के रूप में उसे पूछने सकते हैं। आज के विषय की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय, हम सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय, स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। वो आपको पांच-पांच मिनट में पहले में मैं बता देना चाहता हूँ। हमारा भारत देश 110 कोटी की लोग संख्या का देश है और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय है केंद्र सरकार का। इस स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने खत लिखा था और ये खत मैंने जब लिखा था उस तमे स्वास्थ्य मंत्री थ एनडीए की सरकार चलती थी, श्री अजय बिहariवास्कोई प्रधानमंत्री से उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिल्ली में वो केंद्र सरकार का है एक खत लिखा था और उनको ये प्रश्न किया था कि भारत में 110 कोटि नागरिकों की जो लोक संख्या है इसमें कितने नागरिक ऐसे हैं जो संपूर्ण रीति से स्वस्थ हैं, जिनक マンディー・ソースヘッド・マスティッシュ・オンカ・エッド・ミステルヘッド・オーケー・ハメाイ・タ・キルス・ म ッド・エッセー・ロゴー・キ・サンタ・ホール・ハラ・ブレッシュ・ヘッド・ミヘッド・イエメネ・スワス・マン・トラレコ・エッバ・パッシュ・ナ・リク ज ヘザ・ハーフ・マाフィケ・マン・トラレス・ウスカジュ・ウスター・アイアー・オ उ स ブ・ブレス・アメキ・バーダー・オロス・プラシュニケ・ウスター・ウス・ミカデア・ハウイエッド・ このような大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな どうして हमारे देश की जो कुल लोग संख्या है, उसमें से 70 तक का लोग संख्या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई न कोई रोग उनको है। किसी को डायबिटीज़ है, तो किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को दमा है, किसी को ब्रोक्यल अस्थमा है, किसी को अर्थराइटिस है, किस サーチセクターコロクンーに。今、ディマリオカ、カルチャキスナー、オレディカ、エコー・プラシュメネ、スワスメントラレコフュチャー。トーナー、アレゲルディマリオカ、クャムジェタヤ、スワスントラレマティサインドンメダルワシ、ハルスロゴコ、カオレシ खर्चा 55 लाख लोगों को जो हृदय का ऑपरेशन होता है, तो अगर एक ऑपरेशन में 2 से 2 लाख रुपए का खर्चा मांग लिया जाए, एनजीओ प्लास्टी हो या बाइपास सर्जरी हो, कभी-कभी ओपन -कभी हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, तो एक औसतन खर्चा अगर मांग लिया जाए 2 से 2 लाख रुपए, तो अगर आप इसके हिसाब जोड़ेंगे, और अगर ये अंकला आप निकालेंगे, तो इतनी बड़ी रकम आती है कि कैलकुलेटर में आप लिख नहीं पाएंगे। कैलकुलेटर में मात्र 12 अंक आते हैं, और 50 लाख में हैं, दो से ढाई लाख के गुना को करेंगे, तो 12 से ज़्यादा अंक आ जाते हैं। एक और दूसरी मायडी, भारत सरकार में पांच कोटि, भारत सरकार क उनको डायबिटीज़ मधुमेह शक्कर करो अगर डायबिटीज़ के किसी भी साधारण मरीज़ को इलाज कराते आप देखेंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर वो लेता हो रोज तो महीने का खर्चा कम से कम 500 से 600 रुपए और साल का खर्चा हो सकता है 5000 रुपए और वो डायबिटीज़ के मरीज़ को आप जानते हैं कि जीवन पर्यंत � तो 20 साल में 5000 का बढ़ाकर लीजिए और उसके बाद 5 कोटि नागरिकों के हिसाब से बढ़ाकर लीजिए तो 70 हजार कोटि रुपए का खर्च निकलता है इसी तरह से अगर गुर्दे दुखते हैं कमर दुखती है संदिवाद हो गया है ऐसे मरीजों की संख्या पूरे भारत में आप जोड़ेंगे तो 10 कोटि के आसपास निकलते हैं इन 2000% アポシャスティー・アー・フォトゥ・0 0 0メスカルシュータ。<音楽> 5 लाख कोटि के आसपास है नागरिकों का बजट माने खर्चा एक साल का वो सरकार से भी जाती है एक साल में भारत की सरकार जो बजट बनाती है 5 लाख कोटि का है भारत के नागरिकों के चिकित्सा और स्वास्थ्य का खर्च एक साल का 5 लाख 28 हजार कोटि रुपया मुझे बहुत दुख होता है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 अगर घोरे दुखने वाले, कमर दुखने वाले किसी मरीज से बात करो और डॉक्टर के पास जाओ, तो वो भी कहेगा, पेन किलर है, जिंदगी भर खाते रहो, दर्द निवारक दवा है, जिंदगी भर खाते रहो, जब तक आपकी जेब देती है पैसे, सब सब खाते रहो, नहीं, तो दर्द इतना सहनीय हो कि आप मरने की ही प्रार्थना करो। क डॉक्टर को आपने ढाई लाख रुपए दिया है, उससे पूछो कि डॉक्टर गारंटी कितनी है, तो कहेगा कोई गारंटी नहीं है, कल दुबारा भी हरकतें कर सकता, आज एंबुलेंस की कराया, कल दूसरा आशे कर सकता, और मैं क्योंकि खुद भी डॉक्टर हूँ, तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं। जिनको मैं देखता हूँ कि एंजियोप्लास्टी कराया एक बार नहीं दो बार कराया दो बार नहीं तीन बार कराया फिर भी तकलीफ वहीं की वहीं है और बहुत तकलीफ और परेशानी से वो कभी किसी हॉस्पिटल से आते हैं मेरे पास बुलाइए जी भाई अभी आप ही हमारी कुछ मदद करो आप ही हमारे लिए कुछ रास्ता निकालें ऐस ハマレジーヴァンキジテニビビマリアヘッドディーズホーヤグルゲドクナホーカマルドクナホーヤカネカカスホーヤマンケカスホーヤジテニビビディ 90% マークのタカビマリア。すれきが立てて、アクコーネワリー、ビマリオキさんさ、セルフタタカ。いつもは viral d i e s e ビヘバッテリアルディスティ。ビランド、バッテリアルディスティ、ジオティエ、ビシャノー、ジワノス、ホネワリー、ビマリア、オティエ、ウスメアプリ、アイエ、オプラカティカ、プロペ、ウスメアプタジャー、ジャーティエ、ソゴジャティエ。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 アスレチューレジャーヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Aría, 90% の disease は, は, は、90% は、90% の d i は、90% の d i の disease は、90% の d i は、90% の d i の d i は、10% の d i s の disease は、10% の d i s の disease は、10% の disease は、10% の disease は、10% の d i s e a の d i は、10% の d i s और ये बात पिछले 10 साल के अभ्यास के बाद मैं दोबारा में से कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो आप में से यहाँ बैठा हुआ है अपने जीवन की नफ्तका बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है जिसमें आपको डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस आपको थोड़ी मायती की ज़रूरत है। अगर वो मायती आप तो आप स्वयं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परिवार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं, जिन गलतियों के कारण बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, आपसे जो चूक हो रही है, जो चूक के कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है, वहाँ अगर आपने दुरुस्ती कर लिया, तो जिंदग サステーションは、ボーティーアサンヘッド。そして、ビマー・パーカル、ドクトリケパージャーナ、ダワイ・カナ、ジンディニコ・ビタナ、イエス・タプセ・ムシキルカー。ナシル・ムシキルヘッドは、キクシキカリビー。オリスナック・カシュトータリティー。エット・アポ・パイセカ・カシュトータリティー。 そして、ルカカスト、シャリルカカスト、パセカカスト、イドノアケジーワンセドーホーサケ、アポピーガルティオンコスダーサケ、アケジーワンメホネワリ、ボンコチューコチーカーサケ、イスダシティ、アッジ、カルオーバー、フォーティンディ、メアスティチキサケミシェファー、パスカルウラ。オリスコ、ハマレミトシェリー、ウラ、バイナナ、ナムリア、スワタカ。 मैंने आपके शरीर के स्वस्थ रहने की कहाँ कहानी या कथा मैं आपसे कहूँगा। हमारा अपना शरीर इसके बारे में भारत की सबसे महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जो कहा गया है वही बात मैं आपसे कहूँगा। आयुर्वेद में सबसे महान एक व्यक्ति हुए जिनको आप सबने नाम से तो सुना होगा उनका नाम था भाग アイルベルゼティンマハッティイクテチャラクエイクシュシュエイクテバーガーディティンマハンタムヘイインコエタキエタケヘイアイルチキッタブラマー、ィシュノマヘジェハンタムマンティナアマレテン ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी ने सारे जग की उत्पत्ति कर दी, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश के हाथ में संघार करने की ताकत है। तो हम जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान देखते हैं, वैसे ही आयुर्वेद चिकित्सा में चरक, शुश्रुत और बागवत का स्थान है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या चरक शुश्रुत और बागवत के अलावा आयुर्वेद में और कोई नहीं हुआ? बहुत हुए, बहुत हुए। लेकिन इन तीन का स्थान सबसे ऊंचा है। और भी बहुत हुए, बावरकाश हुए, निगंटु हुए, काश्य प्रिशी हुए, आत्रे प्रिशी हुए, ऐसे एक नहीं हजारों हजारों नाम। लेकिन इन तीन का स्थान कारण क्या है? ये चरक, सुश्रुत और बागवत का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए है कि इन तीनों ने आयुर्वेद शास्त्र की जितनी भी मूलभूत मान्यताएं हैं और सिद्धांत हैं, वो सब इन्होंने प्रतिपादित किए। बाद के जो लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया एक भाव प्रकाश पे, निगंतू पे, एक आश्रव पे, आत्रे पे, इन ल बहुत बार अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए, प्रयोग किए, परिणाम देखे और उसको फिर विश्लेषण करके लोगों को समझाने का काम बड़े पैमाने पर किया। लेकिन मूल सिद्धांत और मान्यता में बनाने वाले ये तीनों थे चरक, सुश्रुत और बाध्वत। चरक में, सुश्रुत में और बाध्वत में कोई मिला� シローキー。 और ये सभी श्लोक और सूत्र आप सबके जीवन के बहुत-बहुत उपयोगी हैं। इस दृष्टि से मैं आपको तीन दिन में कुछ ऐसे सूत्र बताने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन में हमेशा काम आए। आयुर्वेद चिकित्सा का सबसे प्रथम सूत्र है, जो प्रथम श्लोक है, वो ये है कि आपका जीवन सुखी हो, निरोगी हो। और लंबी आयु हो आपकी ये ऐसी भावना के साथ आयुर्वेद ग्रंथ में सूत्र भी हैं आपने कभी-कभी सुना होगा कभी शायद आपस में चर्चा भी की होगी एक सूत्र अक्सर हमारे मुंह से निकलता है इस लोग हमारे मुंह से निकलता है सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे चन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यम्तु माकषित दुखाग्नवित सर्वे भवन्तु सुखने माने सब सुखी हो जाएँ सर्वे संतु निरामया सब निरोगी हो सब सुखी हो सब निरोगी हो ये जो कल्पना है और ये जो भावना है ये दुनिया के किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है सिर्फ आयुर्वेद में एलोपैथी में आज तक ऐसा कोई सूत्र कोई लिखने वाला नहीं आया जिसकी भाव ऐसी हो, कि सब सुखी हो, सब मिरूगी हो, कहीं भी नहीं है अहलोपेथी, हुम्योपेथी में भी नहीं है, अगर आप ध्यान से धूंबने की कोशिश करेंगे, तो आयरोवेथ को छोड़कर दुनिया की किसी भी पैस्टी में नहीं है, एक ही सूत्र है, सर्वे भवन तो सुखने सब सुखी हो जाएं सब निरोगी हो जाएं ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आयुर्वेद में से निकला हुआ है तो अगर सब सुखी हो सब निरोगी हो तो इसी के लिए आयुर्वेद की लचना की गई है आयुर्माने आयु और वेद माने ज्ञान आपकी लंबी आयु हो निरोगी हो आपका जीवन सुखी हो ऐसा ज्ञान देने अब आपकी आयु निरोगी हो, लंबी हो, सुखी हो, आपका जीवन इसके लिए कुछ ऐसी माहिती उनमें दी गई है, जिसको हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में पालन करे, तो उसको जीवन भर ही कोई रोग ना आए। मैं जब इनके शास्त्रों का अध्यापन कर रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से, तो मुझे ये ध्यान कर बहुत हैरानी होती ह� है राशियां प्रसी 148 वर्ष ये बित रहे, खुद बागवत का आयु 177-182 साल का रहा, शुश्रुव का लगभग 138 साल का आयु, चरक का लगभग 166-167 साल का आयु, और हैरानी की बात ये है कि 120, 125, 130, 135, 140 वर्ष का वह और बिना किसी रोग के संपूर्ण निरोगी, कभी कोई औषधि लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन और ऐसा शरीर, ये सब लोगों ने अपना जीवन बिताया, और उन्होंने अपने जीवन पर जो कुछ ऑब्जर्वेशन किए, जो परिणाम उन्होंने देखे, जो कुछ उन्होंने सीखा, バーバーのは、バーバーのお尻は、のお尻は、 バーガーディネーリカーどうしたらいいの अष्टांग संग्रह। फिर आत्रे ने, काश्यप ने, निगंतू ने, भावप्रकाश ने अपने-अपने अलग-अलग शास्त्र में थे। इन सभी शास्त्रों को पिछले आठ-दस वर्षों से लगातार अभ्यास करते-करते मैंने इसमें से कुछ सूत्र, कुछ लोक निकाले जो साधारण मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीव संपूर्ण जीवन को निरोगी बनाने में, निरामय बनाने में वो सूत्र, वो श्लोक मैं आज, कल और पर परसों तीन दिन लगातार आपको बताऊंगा और चौथे दिन इन सूत्र और श्लोक पर आधारित चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगी की उसके बारे में कुछ महत्व दूंगा। आज मैं आपको कुछ हैती महत्व देता ह� इन तीनों महान लोगों की, तीनों महान से मतलब बागवत, चरक और शुश्रू, तीनों ने जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तीनों ने जिन पुस्त्रों को, श्लोकों को सबसे ज्यादा आधारभूत माना है, ऐसी कुछ महती आज मैं आपको इसके आज के व्याख्यान में दूंगा। सबसे आधार तीनों ऋषि कहते हैं कि शर अगर शरीर आपका निरोगी है स्वस्थ है तो आपका जीवन बहुत सुखी है और अगर आपका जीवन सुखी है तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं और अगर आपका जीवन सुखी नहीं है तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते ये सामान्य सिद्धांत है कि आप अगर स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को सुख नहीं दे सकते और अगर आप स्वयं सुखी हैं तो दूसरे को सुख दे सकते हैं। सुख की जो परिभाषा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी भिन्न है। हम सब आज सुख की परिभाषा करते हैं वो कैसे? औरत गाड़ी है क्या? एयर कंडीशनर है क्या? बड़ा मंगला है क्या? अच्छा बैंक बैलेंस है क्या? कोटी-कोटी रुपए ह पहनने को अच्छे कपड़े हैं क्या आदि आदि ये सब चीजों को देखकर हम सुख की परिभाषा तय करते हैं लेकिन बागवत ऋषि कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना बंगला होना एसी होना कूलर होना या माइक्रोवेव ओवन होना ये सुविधाएं हैं सुख नहीं ये सुविधाएं तो हैं गाड़ी सुविधा है लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमे� एसी सुविधा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले बहुत बड़ा बंगला हो ना ये सुविधा की बात है लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख मिले मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूँ मरीजों को जानता हूँ जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं उनके घर में एक-एक गाड़ी एक-एक लाख रुप गाड़ी भाई कुछ ऐसी दवा दो जो नींद आती है। तो मैं कहता हूँ एक लाख की गाड़ी पे आपको नींद नहीं आती? तो कहते नहीं आती। रात भर इधर से उधर कर्बत बदलते रहते हैं, दो बजे रात को सो के चलते रहते हैं, कंपोज की गोलियाँ खाते हैं। एक से नींद नहीं आती तो दो खाते हैं, दो से नहीं आ एक और वो जापान से लाई हुई है नींद नहीं आती तो वो जो एक लाख रुपए की गाजी है वो सुविधा तो है लेकिन अगर उस पर नींद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है उससे अच्छा ये है कि किसी के पास एक लाख की भी गाड़ी नहीं है, ऐसे ही जमीन पे सो जाता है, लेकिन रात भर उसको सात घंटे अच्छी झोप होती है, तो उसको सुख है, उसके पास सुविधा नहीं, लेकिन सुख है, अच्छी झोप का नींद का सुख उसके पास है। हम अपनी जिंदगी में सुविधाओं को सुख से अलग करना सीख लें, हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंढना शुरू किया है, वो नहीं मिलता है। सुख जो है, मन और शरीर की एक विशेष अवस्था है, जो बिना सुविधा के भी हो सकती है। मैं ऐसे एक नहीं आपको सारे उदाहरण दे सकता। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है। उसमें वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, लेकिन मंके का त्रास इतना जबरजस्त है कि आप दिन परेशान रहते। अब 50 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी झटका ना लगे, फिर भी उनके मंके का त्रास जाता नहीं है। तो 50 लाख की गाड़ी सुविधा तो है, सुख नहीं। और उससे ज्या� पहले खेला चलाते हैं मजदूरी करते हैं और कम से कम पीठ पर 100 किलो वजन के दिन भर में 50 तार बोरे घर से उधर ले जाके रखते हैं उनको कोई मनके का त्रास नहीं है उनके पास सुविधा नहीं है लेकिन सुख है बिना मनके के त्रास के उनका जीवन है तो हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि सुविधाएं बहुत हों घर म なるほど。 निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा। तो निरोगी होने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। उनका अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं, तो आप जीवन भर निरोगी होंगे। ऐसी गारंटी मैं दे सकता हूं आयुर्वेद की तरफ से। और आप अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी � या उनको ठीक कर लें, या उनका कोई करेक्शन कर लें, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा, और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे, और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर सुखी बनाएंगे। क्या है वो छोटी-छोटी सी बातें, जो सूत्र के रूप में आयुर अगर आपके पास कागज पेन है, तो जरूर भी लिखिए। नहीं है, तो दिमाग पे लिख लीजिए। ये आपका मस्तिष्क है ना, ये कंप्यूटर से भी ज़्यादा। कंप्यूटर कई बार गलबर कर देता, वायरस आ जाता है, तो सब कुछ उसमें से चला जाता। इस मस्तिष्क में से नहीं जाएगा। अगर ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंग ジーワンコン・ロギー・ラクナーヘ、ミラーマイ・ラクナーヘ、トップネ・シャリルカ・ディアン・ジャラクル、アフカ・シャリル、アフカ・シャリル、ウスパ・フォーラ・ディアン・ディジェ、オニエ・バタイエケ、アフカ・シャリルカ・サプセルヘッド・フォー・バーコンサー。アングル・キバーテ ウパカマスティッシュ बिल्कुल नहीं है जी पेट आपके शरीर का जो मस्त भाग है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है シャリルケ・サレ・ウファン・ゴーコ、ウルジャ・デネカカム、エネルギー・デネカカム、ペーテ・カルタヘ、シャリルカ・マッチュ・ハッカーヘ。 और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेद भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर के तीन भाग अगर हम करें नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको � पूरा शरीर ठीक रहने वाला। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं अंग्रेजी में जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियाँ बनती हैं उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोंस बनते हैं जिससे मस्तिष्क भी चलता है बाकी सब कुछ ठीक-ठीक चलता है इसलिए ध्यान देने की ब इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो, जो कुछ आप खाएंगे, वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना। तो इसकार्य ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएँ, वो ठीक से पाचन हो, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप खा रहे हैं कितना भी अच्छा हो आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन नहीं होता डाइजेशन नहीं होता तो कितना भी अच्छा खाना है वो करोड़ रुपए का हो या दस करोड़ रुपए का बिल्कुल बेकार और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन होता है तो भले कितना ही सस्ता हो वो सबसे अच्छा तो खाना सस्ता है या महंगा? इसमें मत फंसिए। खाना पाचन हो रहा है या नहीं? इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए, तो आप बहुत दुरुस्त और संदूरुस्त रहने वाले हैं। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाएं, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं तो आप अपने शरीर के मध्य भाग, जिसको हम पेट कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं। इस पर अगर ध्यान देंगे, तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे लग बढ़ने वाला होगा, आयुष्कार बढ़ने वाला होगा। अब हमारा पेट ठीक रहे। इसका माने जो कुछ भी काये उसका ठीक से पाचन हो जाए इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे चरक ऋषि ने लिखे बागवत जी ने लिखे काश्यप जी ने लिखे आत्रे में लिखे ऐसे कई ऋषियों ने लिखे उनमें से जो कॉमन हैं वो मैं आपको बताऊंगा हम पहले एक छोटा सा उदाहरण दें तो हमको समझ में आए समझ में � ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूँ। आप सभी माताएं यहाँ बैठी हैं। वसौली घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनाने दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, आदमी नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं होता। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पतीदा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा बाजीपाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो बाजी बनेगी नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ। कि स्वयंपात घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपात घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपात घर किसी काम का नहीं है। कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपात घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्� अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोत के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोत में अग्नि नहीं है, तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपात घर में अग्नि नहीं है, तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपात घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है, तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पके, पकेगा, और भोजन पकेगा, तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, म オスケジュー、ソクションポシャクタクサムセパネガー。アブジョシャリッケカンカヘ、オシャリンマヘジャイガー。オッジョビカヘ、オシャリンセリカンジャイガー。アブキャシャリッケジョカンカネギヘ、ウマルヘー、オッのスレヘ、トウのルモトリカリアイガー、バキジョクチヘ、オシャリッケカンカヘ、オシャリンマヘジャイガー。 私たちは、今日の試合は、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私 t ちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、 चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती हैं ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए पाचन के लिए चलाया जाता है आप कुछ भी खाएं अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी पहले क्या होता है आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट मे� पेस्ट का तरीका आपने देखा है पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है और रख के आगे की जो इस्तिती है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं मांस मजजा रख वीर मल मूत्र ये सब उसी के आगे-आगे निकलता है तो आप में कुछ खाया है वो आपके पेट में जाए ठीक रूप से पचे और पचने के बाद उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने माने जितनी जरूरत है उतना उतनी मात्रा में बने तो जीवन पर्यंता बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे आयुष आपका बहुत अच्छा होगा ये सूत्र है अभी सूत्र के लिए बाध्वत्र ऋषि ने सबसे ज़्यादा मेहनत क バーガーとは違うは、1の時に、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何のか、何を言うのか、何のか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのし何を言うのか、はを言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何をのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、何を言うのか、のを言うのか、何を इसलिए उनके शास्त्र जिसका नाम है अष्टांग हिरण्य उसमें से निकालकर दो-तीन सूत्र बताता हूँ कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए इसके लिए सूत्र है सूत्र क्या है आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है? अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं, तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा। आपके प्रेमपाक घर में आपने भोजन बनाना है, पानी के खीर बनानी है। आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया। आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है, और वो � आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डालूंगा, क्या होगा? बुझ जाएगी, खीर पकेगी फिर, वही है जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है। वास बुझ जाएं, अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है, अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़े� तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी, तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी, तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने, तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं, तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक। इसका महत्व का बात जो समझने का アブレイジー、ハムチャー、ポーツマン、アブレイジー、ハムチャー、ポーツマン、アブレイジー、ハムチかー、ポーツマン、レン、ツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、ポーツマン、 अग्नि बुझेगी क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है अब लोटे द लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई अब भोजन कैसे पचेगा स्वयंपात घर में भोजन कैसे बनेगा अगर अग्नि बुझ गई पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वो ही तो उतना हो जाएगा और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा सड 1 4 rogue と2に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1の間に1つの間に1つの間に1つのに1つの間にの間に1 1つの間に1つの間1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間の間の間に1つの आप रोड पति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। ये 103 रोग कौन-कौन से आएंगे? उनकी सूची है। बागवत सहिता, इसका नाम है अष्टांग हिरुध्यम। उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गीत-गीत-गीत-गीत पानी पीते हैं, उनको 103 रोग कौन-कौन से आते हैं? सबसे पहला रोग पेट में जलन ह जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, 101 परसेंट नहीं, 201 परसेंट, 1000 प्रतिशत उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दो साल बाद, पांच साल, बात। होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है। ペースメジャーの時に、ページャーの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジャーのに、ペースメジャーの時に、ペースメジの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジの時に、ペースメジャーの時に、ペースジャーの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジャーに、ジャーの時に、ペースメジジャーの時に、ペースメジャーの時に、ペースの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジャーの時に、ペースメジャー और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयंपाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके इसके लिए पानी का और आग का मिल नहीं है तो मतलब सीध बागवत विशि सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषमवारी भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है विषमाणिज है जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं बागवत कहते हैं कि वो जानलेव के जहर पी रहे हैं और ये जहर उनको जिंदगी में इतना प्रावाद देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते, जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी, भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें ऐसे देखी, माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है,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 भोजन के बाद पानी अगर पीएंगे तो तैयार रहिए एक सौ तीन रोग आएंगे उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्गों के त्रास से संबंधित होंगे एड्स से संबंधित होंगे रक्त से संबंधित होंगे जीरे से संबंधित हो सकते हैं मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बीमारनेस से हो जाए मतलब ये है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए पानी गिराकर शांत मत करें अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ तो जल्दी से आपको ये बात समझने आए आपने पशुओं को देखा है पशुओं को जानवरों को गाय को मशी को गधे को घोड़े को बैल को इन सब को आपने देखा है अच्छे से देखा है आप जरा देखिए कि क� कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। मशी को देखा मशी को मशी सबसे मूर्ख मानी जाती है। सबसे मूर्ख उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैना देखा है मशी सुबह सुबह खाना खाती है 6 बजे 7 बजे फर्स्ट वां खाना खा रही है और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। माने खाना खाने के चार पांच बाद पानी पीती है मशी उसको भी इतनी अकल है मनुष्य को नहीं है मनुष्मशी से भी गया बेचारा कुत्ते को देखिए मशी को देखिए गाय को देखिए बैल को देखिए गधे को देखिए घोड़े को देखिए हत्थी को देखिए किसी भी जानवर को देखिए भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता क アジクセリファッスケバで一番上に行がいいか分かなか分からないか分からないか分からないか分かないか分からないか分からないか分ないか分からないか分からないか分ないか分からないか分からないか分からないか分からないないか分からないか分からないか किसी भी बेल को आज तक नहीं सुना कि मन के कतराश हो गया और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मन के कतराश हो जाए डायबिटीज हो जाए अर्थराइटिस हो जाए अस्थमा हो जाए 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए तो मुझे बागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है वो ये बागवत ऋषि कहते हैं भोजनांते विषमवारी भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है विष पीने के जैसा है मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पीओ तो क्या होगा आप लोग उस भी खाएंगे अगली प्रतीत होगी अगली स 私たちはマスパジャーだけでなマルモトチークのバンジャーが、オシャリンケ・カマジャーが、イスリはボジャーキバーのパニーマスキュー。と、あっ、ポシンギカプタナイティー。パシュートチャーヘンテナイティーチャーー。あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、 हम जो कुछ भी खाते हैं मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है पेस्ट आप समझते हैं कोई वस्तु ना तो द्रव है ना तो ठोस है बीच की अवस्था है ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है बीच की अवस्था पेस्ट तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है इसको लगभग एक ताश लगता है और पेस्ट के बा� पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है, और रस बदलने का जो समय है, वो एक तास से शुरू होता है और दो तास तक चलता है। आप जानते हैं, कोई भी चीज़ रस बने, तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है, उस समय पानी पीना सब जासती से जासती बहुत आसपास पानी पीते हैं। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है? हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं। एक लोटा नहीं दो दो लोटा लगता है उनको, तीन तीन लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ न अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। बागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनात्मनिष्मारी भोजन के अंदर में पानी पीना विश कीने के बराबर है माने पानी मत पियो एक तास से डेढ़ तास के बीच में पानी पियो दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में तो भोजन के बाद आप तार पी सकते भोजन के बाद दूध पी सकते और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते पानी नहीं पी सकते तार पी सकते। दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न है कि तार पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? तार में भी तो पानी ही है, है कि नहीं? दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है, और दूध में भी तो पानी ही है, और रस में तो पानी ही पानी है, तो रस पी सक パニーレパニーティーラーランキャストジスメミラードウズジェストヨヘナ、ヨギータスケスティーラーランキャストランキャストランキャストランキャストランキャストラストランキストランストランキャストランキャストラトストランキャストランキャストランキャストトランキャストランキラランキャスストランストラランキャストラストランキャストランキトランキャストキャストランキラランスラントン パのーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーであって、パニーでであって、パニであって、パニーであって、であって、パニーであて、パニーであって、パニーであって、であって、パニーでて、パニーでで アンカラスミカラーアンネ、オスナパニミライア、トスナパニカゴニアイダー、アンカゴニアイダー。サンプレカラスミカラ、オスナパニミライア、トパニミライア、オスナプレカゴノスパニナーディア。トパニピネタトミシェルヘ、レキン・ラスピー・サクティ、トキー・ラスナジョパニヘ、オファルケボーワーヘ。 ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है, दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो तीन चीजों का आपको परमिशन है। आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए और या तो ताक पीजिए। पानी भी पीजिए। पानी कब पीना है? कम से कम どういうことですか मराठी में एको सूत्र है ना सावकाश दिया, हड़ू हड़ू दिया, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। जिस महार्षि व्यक्ति ने ये सूत्र मराठी में लिखा, उसको मैं वंदन करता हूँ। उसने बागवत कथिता का सारा निजोर एक सूत्र में लिख दिया, सावकाश दिया, हड़ू हड़ू दिया। बागवत ऋषि को ये बताने में सात ジェルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレク e ルディレクトルディレクトルディレクトルディレクをルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクいルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクト g ディレクトルディレクトルディレクトルディレクト i ディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディレクトルディ इसकी भी तो कोई लिमिट होगी कोई कहेगा कि एक सास लगाएं खाना खाने में कोई कहेगा दो घंटे खाना खाते रहें क्या या दिन भर खाते ही रहें क्या इसकी भी तो कोई लिमिट होगी कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम तो इसकी लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ कितना धीरे खाना आप सबके लिए अपना अ आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरती के सामने खड़े हो जाएं और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए आपके घर में जहाँ भी आरती लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए आपके कितने दांत हैं तो आप बोल कहेंगे 26 कोई कहेगा 30 कोई कहेगा 28 कोई कहेगा 26 アラガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガ तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए उतना समय लगाइए ये है सूत्र आप कहेंगे जी 32 दांत हैं तो बाकरी का एक टुकड़ा को मैं रखिए 32 बार चबाइए गिनकर चबाइए जिसको 28 है वो 28 बार चबाएं जिसको 26 है वो 26 बार चबाएं कोई कहेगा जी दांती नहीं है तू ऐसा भी हो सकता है ना दांती नहीं है तो उसके लिए बागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की है वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं हैं वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो जैसे फल खाइए फल खाइए उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है आम खाइए केला खाइए चबाने की गरज नहीं है नहीं तो फल क नहीं तो बासुंदी खाइए बासुंदी उसको बिल्कुल गर्जने नहीं सकता बासुंदी खाइए नहीं तो आप दही खाइए दांत पीजिए दूध पीजिए खिचड़ी खाइए शीरा खाइए शीरा चमाने की बिल्कुल गर्जने तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है खिचुली खाएँ, शीरा खाएँ, मासूम भी खाएँ, दूध पिएँ, जूस पिएँ, हल खाएँ, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत हैं, वो चबा चबा के भोजन खाएँ। कितनी बार चबाना? सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आर्श के सामने आज रात, नहीं तो कल सुबह दांत दिल लीजिए। जिसको जितने दांत हैं बाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चमाना, जिनकर चमाना। शुरू में दो तीन दिन आप जिनेंगे, बाद में जिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे, जितना आपने आदत डाली। ये दो तीन दिन जिनना पड़ेगा, उसके ब इसमें सतत लार बनती है हम सब जानते हैं ये जो लार है ये छारिया होती है चार पन इसमें होता है अंग्रेजी में कहूँ तो ये बेसिक है चार पन इसमें है चार पन आप समझते हैं एक अम्ल पन होता है और एक चार पन होता है ये मुँह की जो लार है ये छारिया है चार पन है इसमें और पेट में जो आँत बनत पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक ऐसे। तो पेट में अम्ल है और मुँह में लार जो है ना ये छार है। छार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। और उसी को लवार कैसे?、है? शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शर अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे, इसके लिए मुंह की जो छार लार है, छारी, वो बेटी अम्ल से मिलती रहे, तो आपका सब कुछ न्यूट्रल होएगा। アイウェイは、この人は、この人 e この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、こ e 人は、a の人は、この人は、この e は、この人は、こ a 人は、こ a 人は、この人は、 मुंह की लार का छान दोनों मिलकर न्यूक्लियर बने तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। जिनके शरीर में न्यूक्लियल ही रहती है, उसको दूसरी भाषा में मैं कहूँ, बातपित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है। न्यूक्लियर होने का माने, बातपित्त कफ तीनों का संतुलन होना। और आयुर्वेद ये कहता है तो वातपित का तीनों का संकुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वातपित का तीनों आपका निरोगी, माने वातपित का तीनों संकुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहें। इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे-धीरे चबां-चबाके खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है, आर्से के सामने खड़े होकर दांत ग पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं वो ये कि क्या आप कभी भी पानी नहीं पीएं? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी न मिले तो अच्छा है। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है, सभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है, या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ने कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कॉम्सा, गर्म किया हुआ, गर्म किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, उसके लिए है ये। तो बात समझ में आ गई, एक सूत्र मैंने आपको बता दिया। एक सूत्र जो बागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रे ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है। सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत हैं। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है, अर्थात् भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पीएं, पानी के ठान प दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी न पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है। भोजन के कम से कम देर ताश के बाद पानी पिएं। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन कर सकते हैं। कौन-कौन कर सकते हैं? ते जरा हाथ तो उठा दीजिए। वो इधर से बहुत कम हाथ तो थे। चलिए, जितने हाथ उठे हैं अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया, तो सातवें दिन जब मैं जाऊँगा, आप प्लीज मुझे इसके परिणाम बतादें। इतने अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि कल से आप इसको शुरू करेंगे और सात दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया, तो जितने भी आप में से गैस की बीम गैस फ्राइज़ जिनको है, एसिडिटी जिनको है, मैं गारंटी देता हूँ सातवें दिन सब ठीक होने वाले हैं, बिना किसी दवा के, मात्र इतने से सूत्र का पालन करके, के खाने के बाद पानी नहीं पीएं। अब इसमें थोड़ा समय एक जानकारी और जोड़ दूँ कि पानी तो नहीं पीयें, ये तो स्पष्ट हो गया, पानी के स्� तो आप कब तार्त पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए? इसका समय निर्धारित है। कभी भी तार्त नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं। पी। तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है, तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं トスケバー、タッートス कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो दू। सुबह दूध नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही लेकिन जैसे ही इसने हमको ठीक किया सुबह जूस पीना रात को दूध पीना सुबह को ताक पीना उनकी बीमारी छः सात दिन में जड़ मूल से चली गई और आज तक स्वास्थ्य दुरुस्त है तंदुरुस्त तंदुरु। तो आप भी इसका ध्यान रखना सुबह का नाश्ता उसके बाद जूस पी सकते संतरे का रस मुसब्बनी का रस उसका रस आम का रस, ブーチカラス、ブーチカラス、ダーガラス、パーラカラス、ジョーピナーヘスウェイ。<puppy> और तार और जूस इनका समय क्यों निश्चित है? हमारे शरीर में हमारे शरीर में तीन दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है। वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा। पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा। और कप का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है। और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संदास नहीं होगी से। और सुबह जिनको संदास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफनावरी। त マルーンの虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎のの虎の虎の虎の虎ののの虎の虎のすの虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎の虎のの虎の虎の虎のの虎の虎の संतुलित रखें ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है? एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए चालीस गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंदर चलती है, और अचानक से बारिश हो जाए। तो शांति आएगी कि नहीं? वायु को शांत करने की ताकत पानी में ह� ジューシャリンコ、バイウカプロットホテル、ジュースピエゲ、ジュースメスアダパニエ、ジューシャンスレディー。イキエ、ジューシャメ、ジュースピメカヘル。ジューベヘルカシャメキアウトアイ、フィッシュピープロカッティオティエシャリンコ、ジューベヘル。ジューキスコレボハテジョータ、ジューベヘル。ジューベヘル。ジューベヘルト、ジューベヘルト、ジューベヘルト、ジューベヘルト、ジューベヘルト、ジューベヘルト、ジューベエルト、ジューベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベ सूर्य का अग्नि के साथ किसी द संबंध है सूर्य जितना तीव्र होगा पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी और अग्नि जितनी तीव्र होगी पित्त उतना ही तीव्र होगा तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है तो पित्त को शांत करने की ताकत दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है एक तो इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर के भोजन के बाद आप ताकती हैं और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है मशी के दूध में उतनी नहीं है मशी का दूध कफ बढ़ाता है गाय का दूध कफ को शांत करता है तो रात को हमेशा दूध पीने की ब ジェフィンが大好きなのは、大好きなのは、大好きなのは、大好きなのは、大好きなのは、のは、大好きなのは、のは、のは、大好は、大好きなのなのなのは、大好きなのは、のは、大好きなのは、大は、大好きのは、大好きなのは、大好きなのは、大好きのは、大好きなのは、大好きなののは、大好きなのは、大好きなのは、大好きなの काशीप्रसीद के पास गाय थी, गौतमप्रसीद के पास गाय थी, सबने गाउ पालन किया है, मशी पालन सिर्फ यमराज ने किया है, और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के बेवजह हैं, इसलिए जहाँ भी दूध की बात आएगी, आप ध्यान देना वो गाय का ही दूध है, तो रात को पीना है वो गाय का दूध प マシーカーは、マシーカーは、マシーカーは、マシーカーシーカーは、マシーカーは、マカママシカーーマーママシマシカマシカカ और आप ध्यान दे दो कहीं कीचड़ है गंदगी है मशी उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी तो टेंडर वारों को तो भी नहीं निकलेगा कीचड़ में ही घुस जाती है मशी को कभी भी आप देखो वो अपने बच्चे को नहीं पहचानती मैंने एक बार एक परीक्षण किया दस मशी खड़ी थी एक बेटा था मशी का बच もしあなたがいないと言ってくれたいいのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがらないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたのに、なたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないのに、あなたがいないに、たがいないのに、あないないあなたがいな i のに、あなたがいないのに、あなたがいいのに、あなたがいないのに、あな n がい कुछ भी नहीं समझता उसको। आई कि उसका बहुत लो है, तो पियो दूध उसका ऐसे ही होने वाला है। मजी का बच्चा जन्म लेता है ना, तो जमीन पे गिर जाता है। चार छः दिन तो ऐसे ही पढ़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसु होता है। जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ इतनी उसमें चुस्ती और पुरती है। तो दूध माने गाय था, मशी का नहीं। तो आप बोलेंगे कि चालीस गाँव में तो मशी ही मशी है। तो मेरी आपको एक विधिति है, जो चालीस गाँव में मशी आ सकती है, तो गाय भी आ सकती है। आप बोलेंगे कि हमारा तो दूध का ही धंधा है, धंधा करो, अपने ये गाय का दूध क्यों जो बंबई वाले हैं ना फिलाव इनको मश्जूर करो, पीने दो इनको। बंबई तो जाता है ना चालीस गांव का जो सारा, तो बंबई वालों को भी न दो मशीन का। आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ, और गाय भी देशी गाय था। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताज पियो, और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के � ये एक सूत्र है बागवत ऋषि का चरक का शुश्रुत का भावप्रकाश का निगंतू का काश्यर का आस्त्रेका सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोगमुक्त रहें। तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, दूध ताश के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पियेंगे, तो जूस, दोपहर को पियेंगे, तांग, रात को पियेंगे दूध। दूध माने गाय का। अभी द� देर घंटे बात पीना ये याद रखना, देर तास बात पीना, लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं? एक गिलास पानी भरा, होंठ में लगाया, गज गज गज उतार लिया, गिलास कभी वापस आता है � パニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターいパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパニーピーターはパ アトータウターナ。イボフパレシャンオテーボフパレロケ、ハニアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘア तो हर्मिया, हाइड्रोसिल और अफेंडसाइटिस ये तीन लोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा नोटा या गिलास पानी गटकते हैं। माने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है? पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में उस तरह से पानी पीना है जैस चाय कैसे पीते हैं सिप करके एक सिप लिया फिर थोड़ी बेर बात दूसरा सिप लिया फिर थोड़ी बेर बात तीसरा सिप लिया इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं तो जैसे गर्म दूध पीते हैं जैसे चाय पीते हैं जैसे, जैसे कॉफी पीते हैं पानी � एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे कि आप पानी पीने में बहुत समय जाएगा, जाने दीजिए। इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो हो सकता है पंद्रह दिन हॉस्पिटल में एडमिन रहना पड़े या एक महीने रहना पड़े तो पैसे भी जाएंगे समय भी जाएगा तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है सिप सिप करके पानी पीजिए आराम से पानी पीजिए आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते कभी छोटे बच्च ファニーリー、プロイゼル、モモスコミミエ、ゼルモマイ、キョコマナイ、モメ、ラードヘナ、オパニキャサルウィレイ、オシャリンマンダルジャイ、ジャーナベシャイラスナイ、キー、ラージャイエいン。 पेट में जो है वो अम्ल है। अम्ल और छार मिलते रहें तो शरीर न्यूट्रल रहें। तो पानी के साथ जितनी जाती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा। शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले तब नीचे उतारि� तो पानी भोजन के डेरता साथ पीना पहला नियम और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है भूट भूट करके पीना है एक साल पूरा गट गट गट गट नहीं उतारना आप अगर ध्यान देंगे जो जानवर जितना भीड़े पानी पीते हैं वो उतने ही ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त आपने देखा कई जानवर हैं जो जीप से चा� जीप से चाट चाट कर पानी पीते हैं, बंबर से, लंगरबंदा, कुत्ता, भेड़िया, ये सब जीप से चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्ती इतनी तीव्र है कि चीता जानते हो ना राजधानी की स्पीड से दौड़ सकता। राजधानी 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चीते की भी मिनिमम स्पीड 140 कि� क्यों चाट कर पानी पीते? चाट कर पानी पीने से शरीर में चुस्ती और पुरती सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते, तो चाट कर नहीं पी सकते, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो पी सकते हैं सिप-सिप करके ऐसे पानी पीजिए। पक्षियों को आप देखिए पक्षियों को, चुड़ियाँ, जितने तरह की चुड़ियाँ है एक -एक पूरा पानी का बर्तन रखा भरा हुआ है, लगातार उसमें मुँह भर के पानी नहीं छुसेगी, एक ड्रॉप उठाएगी, फिर वापस मुँह लाएगी, फिर दूसरा उठाएगी, फिर वापस मुँह लाएगी, चुड़िया इस तरह से एक-एक ड्रॉप एक पानी पीती है, बहुत घोस्त और चुस्त और दूरस्त रहती है। आपकी सीखें पानी पीना, पा�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 अगर जो भी जिंदगी में सिर्फ करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिर्फ करके पी रहे हैं तो, आप उसका उल्टा प्रश्न पू तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए आप सिद्ध करके पानी पी लीजिए छः से सात महीने में दस किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया हो फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा उसकी चिंता बंद करिए जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा घटने के बाद स्थिर हो जाएगा सिद्ध करके पानी पीने की आदत � दूसरा फायदा क्या होगा? अभी कल से ही आप देखेंगे अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली, तो ये जो गुडगे का दर्द है, गुट्ठे का दर्द, सात दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25 तका आपका कम हो जाए। और ये जो एडी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो सात दिन में 100 तका और सबेरे सबेरे सोकर उसे ही जिनको सिर दर्द होता, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये सात दिन में तीनों ही कायम होते हैं, चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। पानी पीना है, सिप करके पीना, है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बूँद बूँद करके पानी पीना। पहला सूत्र था, खाना खान और पीना है कुछ तो ताप पीनी है दोपहर को जूस पीना है सुबह और दूध पीना है रात को दूसरा सूत्र है वो ये कि पानी हमेशा पीना है तो घूंध घूंध थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा पीना है तीसरा सूत्र तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में किन्हार पानी नहीं प ठंडा पानी कभी नहीं। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडा पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, ठंडा पानी से मतलब है बरफ डाला हुआ पानी, ये कभी भी नहीं पीना है। क्यों? आप ही मुझे बताओ। अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है? नहीं? तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पी? अगर शरीर ठंडा नहीं हो, तो अच्छा है। और हो जाए ठंडा, तो आप मर जाएंगे। तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते? शरीर क्या मुकुल नहीं है? तकनीक क्या आती है वो समझने चलो। आप जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो जाए, इसके लिए पोट में वो पानी गरम करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पा� ジャーハイはとても楽 तो ज़्यादा ठंडा पानी पीएंगे, तो पोट उस पानी को गरम करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को कीचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गरम नहीं होता, और अगर शरीर की अंगों को बार-बार ये रक्त की कमी आत कमाड़ा निकलता है। इसलिए एक ठंडा पानी कमी नहीं है। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम, वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, उनकी अंतरियों में संकुचन बहुत आ जाता है। इंटेस्टाइन संकुचित हो जाता है। और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो, तो फिर पेट साफ नह アプネスポイ・ビデッシュ・フラワー・タガキヤホーとメリバークをン・サムジェイ。アメリカンやヨーロッパがトレンドパ i ディ。 पानी तो फ्रीज में रखते हैं, ऊपर से बरफ डालके फिर पीते हैं। कई बार वो पानी तीन तीन दिन फ्रीज में रखा रहता है, फिर भी बरफ डालके फिर पीते हैं। उसका दुष्परिणाम मैंने देखा है। ये जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन लोग चिल्ड मॉडर पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर को जाते हैं, तो � तो क्या तुम व्रत पत्र पढ़ते हो? न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो? तो पोस्ट आप नहीं होता, संदास नहीं उतरते, इसलिए इंतजार करना पड़ता है। व्रत पत्र पढ़ते। सब मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो फैमिली हैं, उनके संदास घर में लाइब्रेरी होती है। हाँ, संदास घर में लाइब्रेरी। किताबें स एक बार मैंने एक अमेरिकन परिवार को पूछा कि आप अपना संदास घर में ये कमोर सीट क्यों बनाते हैं भारतीय पद्धति वाले क्यों नहीं बनाते? तो वो कहते हैं वो राजी करें भारतीय पद्धति वाले संदास पर पांच मिनट बैठ सकते हैं हमको दो तास बैठने का है इसलिए कमोर सीट बनाते आराम से पुरूसी की तरह से ब� संडा सूत्र की ले एक-एक तास जोर लगाते हैं ताकत लगाते हैं फिर भी नहीं करती फिर कभी-कभी गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आई नहीं वो आई भी, भी और ज़्यादा परेशान आते हैं परेशान हो जाते हैं सूत्र के तो एक बार आजा आजा फिर भी नहीं आते क्या करें <laughs> どうぞ。<音楽>